सीता की बकरी चरवा जावा करे जंगल को जब 3.5 से बीच वो हमारा था मैदान या बाकी मैंने की सोच बारबा करो तो आडमन को चीज तो मैदा को जब सोच नहीं भरी आडप सीता ने दर यानी कि एक भाई अपनी सोच को कैसे कौन ने दिया जो रोक दी अपनी सोच भर जको हां तो सोरवा कौन जाने जब जात भवानी तू दात बसै बरदी जोरी मोय मारूंगा को तेरे बर्द है, मेरे मा अंदाज ए, को तेरे मेरी करूंगा जब कोई ने गई भवानी नी तेरे भवानी साथ में तेरह हड़मल का चीता हडमल का चीता चौथ को ठीक है जब महाराज के छजे, हड़मल सीतावड़ी हो जाओ मेरे लाल पैल धड़ाके मारूंगा हड़मल को ची, तो चीत को जो मार, मार, चलो मेरे साथ। जब यह भेज बख लीजिए हड़मल सीता गए साहब इस हड़मल सीता चौथ डा जी जी ने वह फिर झगड़ो करवा गए जी जब यह सुल मीना गोट का सुल्या मीना का। ये ट कहा हड़बल सीताया हो यहाँ जब उनने की चोट डाटी को हड़वल सीता का बस अब तो हम तो साथ चौथ को हम डाँट लिया फूटे और चार मारी वो हड़वं सी तो फूट गो अब मेरे घर बैठे फिर से वहां जाए झगड़ो करे अब एक चौक दो तीन चौकी यहाँ है हड़वल सीता का नेता का अरे दाए ya yeah. दोनों काम काम में एक करते। तो और देख का, और मीना का तेरी की चमने डाटी है दौड़ो नहीं देना झगड़ा दौड़ो नहीं देना तो सोनी मेवाड़ को मीनो गोती सोनी मेवाड़ को यहां पर बहुत भक्ति मे, मेवाड़ मीना सोनी मेवार का परवानो दे दे रे कहीं झगड़ा की तैयारी करेगा सुला ना मीना तो हो त्यार। आ भाई सोनी मेवार का परवाना परवाना लिख रे और जा के तू दे दे दौड़ा नहीं दिया है मेरी छह महीने की चोट है भाई आया सोनी अरे बैठे माए बस परमानो लिख दो शीरो में दो डावड़ो तो भाई उनके दियो हाथ तो लग के और हाथ दे दिए सोनी मेवाड़ का <coughs> को चाल तो पर तो जाए कूच के चाल भाई आप पहुंचो जोर जोरवाल मीनान करने जाए तो का करने जाए जाने जोरवाल मीना खेरिया सुन रहे मेवाड़ का मेरो जवाब बस झगड़ा को त्यारी हो गया तेरा छुट्टी तो है कोई चिंता मत करे तुम तुम सोनी ना मेवा के ना तो एक झगड़ा को त्यार है तो आते मेदा ने आज भवानी बात सुमरी है भवानी अब तुमको को दे जो तू मांगेगी जो तेरी भेट मैं दूंगा दाँत भवानी दाँते वैसे बर दी जोरी मोय फल धड़ाके मारूंगा हडमल को चीतोरी भाई सी सी ले आए फिर मार मारूंगा तेरे बरदानी ले आए तब तो साथ में भवानी ने बार मेदा बर मेदा को बर दिया अब कोई चिंता मत करे बेछटके जा बे छटके झगड़ो कर कोई तेरी हार नहीं आओगी तो आकर को करके हो बना हो भेड़ा आप कैसे सुने न जावे है मे दो तो, और कैसे एक झगड़ा की तैयारी कर रहे हैं और कैसे एक तेगा वहा चलावे हैं और कैसे एक सभा सुने कह भगवान नाथा गावे है एक सभा सुने हैं।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 सोनी का मे, मेदा, कोई काम करे तो तो तो ने नौ नौ से से जोड़ा दलिया दी आओ आ कहीं बिना पड़ता जाए पूछ के जाए। तो तो उत, उत, उनका पड़ गया उनका पड़ गया आग सोनी ले बाबा गोरनाथ को ना, ले तेरी भवानी को ना, आओ चला, कोई मत करे तेरे साथ में भवानी है तेरा साथ में बाबा गोरदनाथ जी है इस दंगल में तेरी कबू हार नहीं आए तो श्री मैदान है, आओ भवानी को दुर्गा को ना लियो बाबा गोरनाथ को ना लियो हर बार बारूद पटकी शे धमा दम दमा दम आ श्री रामा हल तो अरे भाई पहला जो जोरवाल मैनान के दो था बीज तो तो की तो तो महाराज को तू है काट माथो देवी के देवी के बेट चढ़ाओ आ रहा जोर वाल मैनान में पढ़ियो आखिर को मतलब आप सबको कहना हो बेड़ो पार कर दियो करके आप गोरगना के राम कराप लग जाएगा बच बोले महाराज जब आप कुछ भी खो बी भी भी है तो मेरा कर आर्या ने सोनी मेवा कहा मेहता जी ठीक है चेरो झगड़ो तो गुडोड़ो नहीं दिए तेने चेरो बदलो जोशो झुकसो जोश तेने ले लिया उसका माता छिड़का के लिया नहीं बस मेता सीरा ऐसे मत कर फिर भी ये फौज के लिए तो सर जीव कर तो आकर बरदानी हो भवानी को मे तो जी तो भवानी को बैठ के आर कहना पांच महात्मा को कर बंदर बंद कर लेना भवानी है सब फौज होनी चाहिए मेरे ये पाप बन जाएगा मेरे ये साथ में मेरे ऐसा दानी है और मेरा साथ में ये हो जाए जब महाराज शंकर भगवान आ गए वहीं भोला जी आखे आर अक्षर को मतलब है सब पलटन के लिए तू इसकी कर और वह हार मान गए थे अब तेरे मेरे यही कुश्ती ये की मेरी छह महीना की चौथ की, की, की ताली दी भी भरोल कर दोनों तो में अपना आ गया जोरवाल जोरवाल जोर वाल चले गया सोनी मेवाड़ का जाबनी मेवा का riya